संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व शोका कुल चित्त की शांति के लिए राजा सेनजी और ब्राह्मण के संवाद का वर्णन राजा युधिष्ठिर ने पूछा पितामह यहाँ तक आपने राज धर्म संबंधी श्रेष्ठ धर्मों का उपदेश दिया अब आप सब आश्रमियों के श्रेष्ठ धर्मों का वर्णन कीजिए विष्ण बोले युधिष्ठिर वेद में सर्वत्र धर्म का ही विधान है धर्म के अनेकों द्वार है संसार में ऐसी कोई क्रिया नहीं है जिसका कोई फल ना हो मनुष्य जैसे जैसे संसार के पदार्थों को सारहीन, समझता है, है। वैसे-वैसे उसका होता जाता अतः यह प्रपंच अनेकों दोषो से पूर्ण है ऐसा निश्चय करके बुद्धिमान पुरुष को अपने मोक्ष के लिए यत्न करना चाहिए युधिष्ठ ने पूछा दादाजी धन के नष्ट हो जाने तथा स्त्री पुत्र या पिता के मर जाने पर जिस विस्तार से शोक दूर हो जाता है वह क्या है वर्णन करने की कृपा करें विष्णुजी बोले बेटा जब धन नष्ट हो अथवा स्त्री पुत्र या पिता की मृत्यु हो जाए तो ओह संसार कैसा दुख में है यह सोचकर शोक को दूर करने का प्रयत्न करें। इस विषय में उदाहरण रूप से यह पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है पहले सेनजीत नाम का एक राजा था वह पुत्र वियोग से अत्यंत शोकातुर हो रहा था उसे उदास देखकर एक ब्राह्मण ने कहा राजन तुम मोह मनुष्य की तरह क्यों मोहित हो रहे हो शोक के योग्य तो तुम स्वयं ही हो फिर दूसरे के लिए क्यों शोक करते हो अजी एक दिन मैं तुम और अन्य सब लोग भी वही जाएंगे जहां से आए हैं सेनजीत ने पूछा तपोधन आपके पास ऐसी कौन बुद्धि तप समाधि ज्ञान या शास्त्र बल है जिसे पाकर आपको किसी प्रकार का विषाद नहीं होता ब्राह्मण ने कहा देखो इस संसार में उत्तम मध्यम और अधम सभी प्राणी दुख में ग्रस्त हैं तथा तरह तरह के कर्मों में फंसे हुए हैं मैं इस शरीर या पृथ्वी को अपनी नहीं मानता यह जैसी मेरी है वैसी ही दूसरों की भी है यही सोचकर इनके कारण मुझे व्यथा नहीं होती और इस बुद्धि को पाकर ही मैं हर्ष शोक से रहित रहता हूँ जिस प्रकार समुद्र में दो लकड़िया मिलती है और फिर अलग अलग भी हो जाती है इसी प्रकार इस लोक में प्राणियों का समागम होता है तथा इसी तरह यह पुत्र पौत्र जाति बंधु और बंध, संबंधियों की कल्पना हो जाती है अतः उनमें विशेष स्नेह नहीं करना चाहिए क्योंकि एक दिन उनसे बिछो होना निश्चित है तुम्हारा पुत्र किसी अज्ञात स्थान से आया था और अब अज्ञात देश को ही चला गया है न तो वह तुम्हें जानता था और न तुम्हें उसे जानते थे अतः तुम उसके कौन हो जो उसके लिए शोक कर रहे हो संसार में विषय त्रिष्णा से जो व्याकुलता होती है उसी का नाम दुख है और उस दुख का नाश हो जाना ही इस प्रकार सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख यह सुख दुख का चक्र घूमता ही रहता है इस समय तुम्हे सुख की स्थिति से दुख में आना पड़ा है इसलिए अब तुम सुख प्राप्त करोगे किसी प्राणी को सर्वदा सुख या सर्वदा दुख की ही प्राप्ति नहीं होती मनुष्य स्नेह की अनेक प्रकार की फांसी में बंधे हुए हैं और जल में बालू का पुल बनाने वालों के समान अपने कार्यों में असफल होने से दुख पाते रहते हैं तेली लोग तैल के लिए जैसे तीरों को कोल्हू में पैरते हैं उसी प्रकार सब लोग अज्ञान जनित कष्टों से पिस रहे हैं मनुष्य स्त्री पुत्र आदि कुटुंब के लिए संसार में तरह तरह के पाप बटोरता है किंतु इस लोक में और परलोक में उसे अकेले ही उनका क्लेश में फल भोगना पड़ता है जिस प्रकार बूढ़ा हाथी दलदल में फंसकर प्राण खो बैठता है उसी प्रकार सब लोग पुत्र स्त्री और कुटुंब की आसक्ति में फंसकर कर शोक समुद्र में डूबे रहते हैं जब पुत्र धन या बंधु बांधो में से किसी का नाश हो जाता है तो वे दावा के समान भीषण दुख में पड़ जाते हैं परंतु सुख दुख और जन्म मृत्यु आदि सब कुछ देव के अधीन है मनुष्य हितैषियों से युक्त हो या न हो वह शत्रु से घिरा हो या मित्रों से अन्यथा न तो हितैषी सुख देने में समर्थ है और न शत्रु दुख देने में न बुद्धि धन दे सकती है और न धन सुख पहुँचा सकता है वास्तव में संसार की गति को कोई को बुद्धिमान ही समझ सकता है दूसरा कोई नहीं जिन्हें बुद्धि योग का सुख प्राप्त है जो द्वंदों से अतीत है और जिनमें मसरता का भी अभाव है, उन्हें अर्थ या अनर्थ कभी व्यर्थ व्यथा नहीं किंतु जिन्हें प्राप्त नहीं हुआ है वे ऐसी परिस्थिति आने पर अत्यंत हर्ष और अत्यंत शोक के अधीन हो जाते हैं अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सुख या दुख प्रिय अथवा अप्रिय जो जो प्राप्त होता जाए उसका उत्साह के साथ सामना करे कभी हिम्मत न हारे शोक के हजारों स्थान हैं और भय के सैकड़ों अवसर हैं कितु वे दिन दिन मूर्खों पर ही प्रभाव डालते हैं बुद्धिमानों पर नहीं जो बुद्धिमान विचारशील शास्त्राभ्यासी ईर्षाहीन संयमी और जितेंद्रीय होता है उस मनुष्य को शोक छू भी नहीं सकता बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इस निश्चय पर डटा रह कर चित्त से व्यवहार करे जो पुरुष उत्पत्ति विनाश के तत्व को जानता है उसे शोक स्पर्श नहीं कर सकता मनुष्य जब किसी पदार्थ में ममत्व कर बैठता है तो वही उसके दुख का कारण बन जाता है वह विषयों में से जिस जिसकी आसक्ति को त्यागता जाता है उसी उसी से सुख की वृद्धि होती जाती है किंतु जो पुरुष विषयों के पीछे पड़ा रहता है वह तो उन्हीं के साथ नष्ट हो जाता है लोक में जितना भी विषय सुख है और जो कुछ दिव्य स्वर्गीय आनंद है ये सब छह के सुख की सोलहवीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते मनुष्य बुद्धिमान हो, हो हो, मूर्ख अथवा शूरवीर अपने में उसने जैसा भी शुभ या अशुभ कर्म किया होता है उसका उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है इस प्रकार जीवों को बारी बारी से प्रिय अप्रिय और सुख दुख की प्राप्ति होती रहती है ऐसे विचार का आश्रय लेकर कामनाओं के त्याग रूपी गुण से युक्त हुआ मनुष्य सुख से रहता है अतः सब प्रकार के भोगों में दोष दृष्टि करे और उन्हें स्वेच्छा से त्याग दे हृदय से उत्पन्न होने वाला यह काम हृदय में ही पुष्ट होकर मृत्यु रूप में परिणत हो जाता है जब इसकी सिद्धि में कोई बाधा आती है तो विद्वानों द्वारा यही प्राणियों के शरीर के भीतर क्रोध के नाम से पुकारा जाता है कछुआ जैसे अपने अंगों को समेट लेता है उसी प्रकार जब यह जीव अपनी सब कामनाओं का संकोच कर देता है तो उसे अपने विशुद्ध अंतकरण में ही स्वयं प्रकाश आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है जब यह किसी से भय नहीं मानता और इससे भी कोई नहीं डरता तथा जब यह किसी वस्तु की इच्छा या किसी से द्वेष नहीं करता तो इसे ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो जाती है जब यह सत्य और असत्य शोक और आनंद भय और अभय तथा प्रिय और अपने दोनों को त्याग देता है तो परम शांत चित्त हो जाता है जब पुरुष मन वचन और कर्म से किसी प्राणी के प्रति दूषित भाव नहीं करता उस समय उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है दृष्ट चित्त पुरुषों के लिए जो अत्यंत दुष्टज है मनुष्य के जीर्ण हो जाने पर भी जिसमें शिथिलता नहीं आती तथा जो प्राणों के साथ जाने वाला रोग है उस तृष्णा को जो त्याग देता है वह सुखी हो जाता है राजन इस विषय में पिंगला की गायी हुई एक गाथा प्रसिद्ध है जिससे ज्ञात होता है कि उसने क्लेशपूर्ण स्थिति में पढ़कर भी कृष्णा को त्याग देने से शुद्ध सनातन धर्म को पा लिया था एक बार पिंगला वेशिया बहुत देर तक संकेत स्थान पर बैठी रही तब भी उसके पास उसका प्रेमी नहीं आया इससे उसे बड़ा खेद हुआ और उसने शांत होकर ऐसा विचार किया मेरे सच्चे सच्चे सदा ही स्वस्थ रहने रहने वाले हैं। मैं बहुत समय तक तक उनके साथ रह चुकी हूं। फिर भी भी ऐसी हो गई कि इतने दिनों तक पास रहने पर भी उन्हें पहचान न सकी। भला जिसे उस पहचानियतम का पता लग जाएगा वह किसी दूसरे को कैसे पति रूप से स्वीकार करेगी अब मैं भी मोह निद्रा से जाग गई हूँ आज से मैंने सब कामनाओं को तिलांजलि दी अब भोगों का रूप धारण करके ये नरक रूपी ध्रत मनुष्य मुझे धोखा नहीं दे सकेंगे दैवस पुण्य का उदय आशा न रखने में ही सबसे बड़ा आनंद है देखो आशा को निराशा में परिणत करके ही आज पिंगला आनंद से सो रही है भीष्म जी कहते हैं राजन ब्राह्मण ने जब ये तथा और भी ऐसी ही युक्तियुक्त बातें कही तो राजा सेनजीत का शोक दूर होकर चित्त ठिकाने पर आ गया और वह प्रसन्न होकर आनंद से जीवन बिताने लगा